श्रीमद देवी भागवत महात्मा पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र दुर्बल बालक तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी पूज्य एवं सर्वदा आदरणीय माना जाता है गुण एवं जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु हैं किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम न करें। पुराण की कथा परम पवित्र है जो इसे उपेक्षा बुद्ध से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं उल्टे दुख और दारिद्र्य भोगने पड़ते हैं पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन पात्र द्रव्य फल वस्त्र और कम्बल देने वाले बड़भागीजन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से वेष्टित करके दान करते हैं उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की नौ आवृत्तियाँ सुन चुका हो उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है राजा से शत्रुता हो जाए हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो तो इन सब के भय ही भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए द्विजगणों भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने शत्रु से राज्य पाने तथा पुत्रोत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है श्रीमद देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विचरित देवी भागवत तैयार हो गया गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है ना तपस्या है ना देवता है और ना भजने योग्य ही है गायत्री शरीर की रक्षा करती है अतएव से गायत्री कहते हैं वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है यह देवी भागवत पुराण जगदंबिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है श्रीमद देवी भागवत परम पावन पुराण है ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसमें धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है गायत्री का रहस्य निवास भूत भगवती के मणि द्वीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवतागण भी नहीं जान पाते उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है जिनके चरण कमलों की धूल के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते कृष्ण पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है द्वीप पर भगवती जगदंबिका का भव्य भवन विराजमान है यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है अमृत से भरे कुप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वदना भगवती जगदंबिका वहाँ विराजती हैं बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के पश्चात निश्चय ही परम पद भी पा जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं वे द्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदंबिका का जगत का कल्याण संपादन करें